गाढ़ापन हो जाता है जो हल्की हल्की वस्तुओं में मति उलझती है तो छिछरी हो जाती जैसे पीपल का पत्ता है तो हल्का सा है छिछरा है तो जरा सी हवा आती इधर तो को तो उधर को फटकता रहता है लेकिन सुमेरू पर्वत तो चाहे आंधी आ जाए तूफान आ जाए फिर भी स्थिर रहता है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 इच्छा होगी फिल्म देखा फिल्म देखा तो फिल्म देखते देखते दूसरे फिल्म की एडवरटाइज और फिल्म में दूसरी चीजें और बताई जाती हैं वो चीजें बसाने की वासना जग गई वो चीजें बसाए तो दूसरी चीज भी उसे बढ़िया घटिया वो भी बसाने की वासना हो गई तो वासनाओं का अंत नहीं होता इसीलिए ये जीव बिचारा परमात्मा तक पहुंच नहीं पाता मती परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती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 नीचे किंद्रियों का सुख भोगने की काम भोगने की की इच्छा इच्छा काम तो मरने के बाद उसको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं मनुष्य होने की जरूरत नहीं उसकी सूचना इंद्री को अधिक से अधिक छूट छाट मिल जाए भोग भोगने की उसको ऐसा ही शरीर प्रकृति दे देगी जैसे सुकर कुकर है उस शरीर में धकेल देगी बिल्कुल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 उस देव को जानने से सारे पासो से सारे जंजीरों से वो आदमी मुक्त हो जाता है छूट जाता है तो मनुष्य जन्म में ऐसी मती मिली है जो आदमी भूत का भविष्य का विचार चिंतन कर सकता है जो पशु हैं वो तो कुछ समय के बाद अपने माँ बाप को भी भूल जाते बहन भाई को भी भूल जाते है संसारी व्यवहार उन्ही में कर लेते लेकिन मनुष्य की मती में स्मृति है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 जगत सच्चा लगेगा तो जगत के भोग में आकर्षण होगा जगत के भोग में आकर्षण होने से राग द्वेष पन्नपेगा राग द्वेश पन्मने से इच्छा भय क्रोध द्वेष, अशांति जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये बना ही रहेगा अगर मति का आदर करते हैं तो मति परिणाम का विचार करती है परिणाम का विचार करने से मति इंद्रियों को और मन को खाने पीने देखने की इजाजत तो देती है लेकिन औषधवत औषधवत खाना पीना देखना सुनना ये औषध वत हो जाए तो इंद्रियों और मन का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 दिल्ले तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली जब चाहे वो आत्म सुख पा लिया तो मती में आत्म सुख पाने की जो आदत पड़ जाती है तो फिर वो जब शरीर छूटता है तो मती में अंतःकरण में कोई वासना नहीं रहती जब वासना नहीं रहती तो प्राण उत्क्रमण नहीं करते लोक लोकांतर में जाने के लिए या दूसरे जन्म में भटकने के लिए अभी तुम्हारी तीव्र वासना हो जाए चाय पीने की तो खिसक जाओगे खिसक तो। भी करेगा, पैसा भी खर्चेगा लेकिन वासना के लिए करेगा तो ऐसे मती में कोई वासना नहीं होती तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गयी तो वह साधक जी, जी सिद्ध पद को पा लिया है तो ज्ञानी नाम प्राण न उत्क्रमते अत्र ज्ञानी जिसको आत्म परमात्मा पर का सुख मिल गया है साक्षात्कार हो गया उसका मन प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं जहाँ शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ तो शरीर तो पांच भूतों में स्थूल भूतों में लीन हो जाएगा और सूक्ष्म शरीर उसका सूक्ष्म भूतों में लीन हो जाएगा व्याप जाएगा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 परमार्थ नहीं है वास्तविक में सत्य नहीं है जैसे पतंगिया को दिया में सत्य सुख दिखता और जल मरता है मछली को कुंडी में सत्य स्वाद दिखता और फंस मरती है हाथी को हथिनी में सत्य सुख दिखता और खड्डे में जा गिरता है बमरे को मुस्कम कमल में सत्य सुख दिखता और टिका रहता है हालांकि उसमें ताकत है कमल से बाहर निकलने की वो लकड़े को छेद कर सकता है लेकिन कोमल कमल से बाहर नहीं निकलता है सांझ पड़ी चलो जवाए जवायच सुबाथो छे जवाए जाएंगे ऐसे करते हो कमल तो बंद हो जाता है उससे भी निकल सकता है लेकिन फिर आकर्षण इंद्री का रस का जीव का पड़ा रहता है सुबह जंगली जानवर या हाथी आदि आके कमल को तोड़ते खा जाते या पैरों तले कुचल देते उपराण त्याग कर देता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 लालच नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं क्योंकि दुख का भय भयभीत होकर भी कुछ करना पड़ता है समाज क्या बोलेगा लोग क्या बोलेंगे तो सुख की लालच और दुख के भय ने अंत कंखो कमजोर कर दिया मती को अपने कंट्रोल में ला दिया जैसे एक मुनीम ने सेठ को कह दिया कि मेरा हजार रुपया पगार नहीं चलेगा पंद्रह कर दो एकदम एकदम इतना चला सात साल से नौकरी करता है सौ सौ बढ़ा था आया हूँ तेरा और अभी हजार का पंद्रह सौ मांगता है कुछ तो सोच शर्म नहीं आती बोले मेरे को क्या शर्म आएगी मैं तो आइए गया लेकिन फिर तुम्हारी ये पेड़ ही नहीं चलेगी ये ध्यान रखना सेठ जी क्यों कि दो नंबर की एंट्री हमें सब जानता हूँ और मेरे हाथ में वो कागज़ पढ़ा देख लो अभी जाकर इनकम टैक्स कमिश्नर से मिलता हूँ दस मिल जाएंगे उसी से मेरे हजारों रुपये हो जाएंगे सेठ ने देख भाई बैठी दर ये मिठाई खा ले नौकर जरा चाय ले आओ दूध ले आओ वो मुनीम की खुशाम सो नहीं सोलह सो क्यों? पका मुनीम जान गया सेठ की कमजोरी ऐसे इंद्रियां और मन मती की कमजोरी जान जाते हैं इसलिए मती को बिचारी को घसीटते रहते जयराम जी की जयराम जी की नीति का या मुक्ति का आदर नहीं करते और और और सुख सुख की की लालच लालच रखता है है है मन इंद्रियां मति भी भी में फिसलने लगती है। और दुख के भय से भयभीत होती है, तो न चाहते हुए मति को हल्के निर्णय करने पड़ते न चाहते हुए भी हल्के कामों में उसको जुड़ना पड़ता है तो हल्का स्वभाव उसका क्रिएट हो जाता है इसलिए ब्रह्मा जी को प्रेरणा हुई की तप अब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 परम फल तो यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को जो सत्चित आनंद स्वरूप रोम रोम में रमा हुआ प्राणी मात्र के वो राम को पा लेता है जैसे थका हरा नौकरों से सताया हुआ सेठ अगर कोई अपने गब्बर सेठ से मिलता है निकट के मित्र से मिलता है तो उस सेठ का बल बढ़ जाता है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 को कितना ही सुनाया फिर क्या जीव को कितना ही लटके दिलाया फिर क्या नाथ को नाको भूंगा ने अटली सुगंधी पर ऐसे ही इंद्रियों को काम विकार की इंद्रियों को इतनी बार खपाया अपने को निचोड़ दिया फिर भी संतोष तो नहीं तो विवेक जगेगा विवेक जगेगा तो फिर वही आएगा क्यूँकि परिणाम में क्या भोग भोगने के समय जरा देर मजा आया बाद में देखो ता है परिणाम का विचार करती है तो उसका परिश्रम कम होता है और उसको परमात्मा में प्रतिष्ठित होने का समत्ता में आने का समय मिलता है भगवान को बुलाया भी नहीं जाता और भगवान को प्रकट भी नहीं करना है भगवान हाजरा हजूर है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 पत्नी के द्वारा बेटे होकर पैदा हुए तो पत्नी में नहीं टेके नारी में तो रजवीरे होकर बह गए तो बहके कहा जाएंगे गटर में तो ऐसी न जाने कितनी दुखद अवस्थाएं दुखद दिन हम लोग देख चुके हैं, ये मत्ती को अगर समझ में आ जाए तो मत्ती में संसार का आकर्षण कम हो जाएगा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 तो जैसे हम है ऐसे वो तो देखते हैं लेकिन हम हैं इंद्रियों के आकर्षण में हम हैं मन के कहने में और वो हैं मन और इंद्रियों को अंतर्मुख करके तप करके अपने प्रसाद के तरफ ले जाने वाले तो ब्रह्मा जी को हुआ के तह दो शब्द तप करो तो कम से कम छह घंटा नींद किए आठ घंटा नौकरी किए छौदा घंटे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 आत्मसूर्य के बादलों को हटा देगी आत्म सूर्य आत्म परमात्मा के ऊपर जो बादल पड़े हैं वो हटा देगी वो बादल हटते ही डिठो मुख शैन साजो हिरे थिम कराह रोग शरीर जा मुझे सतगुरु सतगुर वो अज्ञान अविद्या के बादल हटते ही ब्रह्म विद्या के बल से वो ब्रह्म परमात्मा का प्रसाद पालेगी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 जरा जाके ठीक से देख के आओ फिर अपनी गद्दी पे बैठो तो भी दूर से तो पानी दिखेगा लेकिन अब उसका आकर्षण नहीं रहेगा ठूठे में चोर दिखा किसी को किसी को साहूकार देखा इन बैटरी मार के फिर आके बैठे तो अभी सोच चोर की भावना से चोर दिखेगा तपस्वी साधु की भावना से है उसको साधु कल्प लो लेकिन अंदर से जानते कि ठूठा है न चोर है न साहूकार है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 तो सबसे प्रीति करता है जो सबसे प्रीति करता है वो किसी से प्रीति नहीं करता जो किसी से प्रीति करता है कि थोड़ा से किसी से करता है तो वो किसी से द्वेष भी करेगा प्रिय के लेगा अब प्रिय का द्वेष करेगा लेकिन किसी से प्रीति नहीं है तो किसी से द्वेष नहीं जिसकी किसी से प्रीति नहीं उसका किसी से द्वेष नहीं तो वो सच्ची प्रीति सबसे करता है हम मोह से परिवार को प्रीति करते हैं तो ग्राहकों का बराबर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 मौत जरूरी है मुफ्त में मिलता घर से जाते हैं स्टेशन पे तो रसोई या तो बिस्तरा छोटा मोटा ले जाते हैं कुछ खाने पीने की वस्तु ले जाते हैं लेकिन घर से पानी नहीं उठा लेते क्योंकि स्टेशन पे मिल जाएगा रोटी से ज़्यादा पानी जरूरी है लेकिन वो रोटी की अपेक्षा सुगमता से मिलता है और फिर भी पानी के लिए थर्माश आदि गिलास आदि कुछ लेना पड़ता है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 जो मन इंद्रिया और शरीर में रहते हुए मन इंद्रियां और शरीर के आकर्षण से पार है अपने परमात्मानंद में है ब्रह्मानंद में है ऐसे पुरुष की तुलना किससे करोगे तुलना के न जाए थे उसकी तुलना किससे करोगे धीरो न द्वेष्टि संसार हम वो संसार की किसी परिस्थिति से द्वेष करता नहीं क्योंकि राग नहीं तो द्वेष लाएगा कहां से वो राग ही को तो द्वेष होता है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 पूर्ण हुआ कि विस्तार करो विस्तार करते कराते भी ब्रह्मा जी कभी अपने को कर्ता नहीं मानते क्योंकि कर्ण करावन हार स्वामी सकल घटा के अंतरयामी मन इंद्रियां तो साधन है करने कराने की सत्ता और प्रेरणा वो परमेश्वर दे रहा है और परमेश्वर की इच्छा से जो हो रहा है हो रहा है मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर तो रुझ देता हूँ क्या लागत है मोर आदमी निष्भार हो जाता है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 ये केवल जप और ध्यान का प्रभाव है मैं पढ़ने नहीं गया है इस समय तो लघु कोमती पढ़े हैं और दूसरे ग्रंथ पढ़े हैं खंडन खंड खाद्या पढ़ रहा हूँ अद्वैत सिद्धि एक ब्रह्म है ऐसा ज्ञान संस्कृत में मैं पढ़ रहा हूँ बाबा जी ने अपने भक्तों को बताया कि मैंने रूबरू उन संतों को सुत को देखा ऐस आएस, ऐसा मिलिट्री में से पंजाबी शरीर गऊ वर्ण का था और उम्र सत्रह साल की थी हाँ बड़ा चुस्त बड़ा प्रसन्न गांव में बड़ी भारी प्रशंसा थी साधारण आदमी तो प्रशंसा कराने के लिए क्या क्या कावा दावा करते बेचारे नेता लोगों को कितना कितना करना पड़ता है फिर भी उनकी प्रशंसा टिकती नहीं कुर्सी गई कि प्रशंसा भी साथ में छू हाँ थोड़ी बहुत सच्चाई है समाज की सेवा है तो जरा बहुत तो रहता है नाम नहीं तो फिर छू हो जाता है और संत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 अपने हृदय को इष्ट देव को गुरु देव को ब्रह्मओं को स्नेह करते जाना जिसके हृदय में भगवान और भगवान स्वरूप सतगुरुओं के लिए स्नेह होता है उसका सहज में ही रस होने लगता है रसो वैसा वैश्वान भगवान जो रस स्वरूप है उनके हृदय में सहज स्वभाव में भगवत प्राप्त महापुरुषों के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 निष्फल वस्तुओं के आकर्षण को तू ही मिटा दे मेरे मेरे मेरे मेरे सफल सफल सफल जीवन जीवन जीवन के के के दाता तू उर आंगन में अपनी प्रेम भरी धारा को बरसा दे हे मारा वालुड़ा मेरे परमात्मा हे मेरे गुरुदेव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 दोखा तो बहुत दिनों से करते कम से कम चार दिन के अपने साथ दोखा नहीं सच्चे साथय से भगवान को प्रार्थना सच्चे से भगवान को प्रेम और सच्चे से भगवान को पाने की इच्छा पनपने दो बढ़ने दो हे महारा लुड़ा संसार नारी प्रीति जगाड़ जे अहंकार विलय करजे अने आत्म प्रेम प्रगटाव मारा प्रभु हे मेरे परमेश्वर हे मेरे सतगुरु